संक्षिप्त महाभारत आदि पर्व ब्रह्मदेश की महिमा और विश्वामित्र का वशिष्ठ की नंदनी के साथ संघर्ष वैश्व जी कहते हैं जन्मेजय गंधर्व राज चित्ररथ के मुख से महर्षि वशिष्ठ की महिमा सुनकर अर्जुन के मन में उनके संबंध में बड़ा कौतूहल हुआ उन्होंने पूछा गंधर्व राज हमारे पूर्वजों के पुरोहित महर्षि वशिष्ठ कौन थे कृपया उनका चरित्र सुनाइए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 आप लोग भी कोई वैसे ही धर्मात्मा और वेदज्ञ ब्राह्मण को पुरोहित बनाइए अर्जुन ने पूछा गंधर्वराज, वशिष्ठ और विश्वामित्र तो आश्रमवासी थे उनके वैर का क्या कारण है गंधर्व ने कहा यह उपाख्यान बड़ा प्राचीन और विश्व विश्रुत है मैं तुम्हें सुनाता हूँ कान्य कु देश में गांधी नाम के एक बहुत बड़े राजा थे वे राजी कुशिक के पुत्र थे उन्हें से विश्वामित्र का जन्म हुआ एक बार विश्वामित्र अपने मंत्री के साथ मरुधनव देश में शिकार खेलते खेलते थककर वशिष्ठ के आश्रम पर आए वशिष्ठ ने विधिपूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया और अपनी कामधेनु नंदिनी के प्रताप से अनेकों प्रकार के भक्त भोज्य लेह चोच आदि के द्वारा उन्हें तृप्त किया इस आतिथ्य से विश्वामित्र को बड़ा हर्ष हुआ उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से कहा कि ब्राह्मण आप मुझसे एक अर्बुद गौं या मेरा राज्य ही ले लीजिए परंतु अपनी कामधेनु नंदिनी मुझे दे दीजिए वशिष्ठ बोले मैंने यह दुधार गाय देवता अतिथि पितर और यक्षों के लिए रख छोड़ी है आपके राज्य के बदले में भी यह देने योग्य नहीं है। विश्वामित्र बोले मैं क्षत्रिय हूँ और आप ब्राह्मण आप शांत महात्मा हैं तपस्या स्वाध्याय में लगे रहते हैं आप इसकी रक्षा कैसे करेंगे आप एक अर्बुद गाय के बदले में भी इसे नहीं दे रहे हैं तो मैं बलपूर्वक ले जाऊंगा। कदापि न छोडूंगा। वशिष्ठ जी बोले आप बलवान क्षत्रिय हैं जो चाहे तुरंत कर सकते हैं फिर सोच विचार क्या है जब विश्वामित्र बलपूर्वक नंदिनी को हकवा कर ले जाने लगे तब वह डकारती हुई वशिष्ठ जी के पास आकर खड़ी हो गई वशिष्ठ ने कहा कल्याणी मैं तुम्हारा क्रंदन सुन रहा हूँ विश्वामित्र तुम्हें बलपूर्वक छीन कर ले जा रहे हैं मैं क्षमाशील ब्राह्मण हूँ क्या करूँ लाचारी है नंदनी बोली भगवान ये सब मुझे चाबुक और डंडों से पीट रहे हैं मैं अनाथ की तरह डकरा रही हूँ आप मेरी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं वशिष्ठ उसका करुण क्रंदन सुनकर भी न क्षुब्ध हुए और न धैर्य से विचलित वे बोले क्षत्रियों का बल है तेज और ब्राह्मणों का क्षमा मेरा प्रधान बल क्षमा मेरे पास है तुम्हारी मौज हो तो जाओ नंदिनी ने कहा आपने मुझे छोड़ तो नहीं छोड़ा तो नहीं है यदि नहीं तो बलपूर्वक मुझे कोई नहीं ले जा सकता वशिष्ठ जी बोले कल्याणी मैंने तुझे नहीं छोड़ा यदि मुझ में यदि तुझ में शक्ति है तो रह जा देख तेरे बच्चे को ये लोग मजबूत रस्सी से बांध कर लिए जा रहे हैं वशिष्ठ की बात सुनकर नंदनी का सिर ऊपर उठ गया आंखें लाल हो गई वह वज्र कर्कश ध्वनि करने लगी उसकी भीषण मूर्ति देखकर सैनिक भाग चले वह लोगों ने जब लोगों ने उसको फिर से जाने की ले जाने की चेष्टा की तब वह सूर्य के समान चमकने लगी उसके रोम रोम से मानो अंगारों की वर्षा होने लगी उसके एक एक अंग से पल्लव द्रविड़, शक यवन सबर, पौण्ड्र किरात चीन हुई बर्बर खस यूनानी और मृक्ष प्रकट हो गए तथा हथियार उठाकर विश्वामित्र के एक एक सैनिक पर पाँच पाँच साथ, साथ करके टूट पड़े भगदड़ मच गई आश्चर्य तो यह था कि नंदनी पक्ष का कोई भी सैनिक विश्वामित्र के सैनिक पर प्राणांतक प्रहार नहीं करता था जब उनकी सेना बारह कोस तक भाग गई और उसे कोई रक्षक नहीं मिला तब विश्वामित्र यह ब्रह्मतेज देखकर आश्चर्यचकित हो गए अपने क्षत्रिय भाव से उन्हें बड़ी ग्लानि हुई वे उदास होकर कहने लगे क्षत्रिय बल को धिक्कार है वास्तव में ब्रह्म का बल ही सच्चा बल है सच पूछो तो इन दोनों का कारण तपोबल ही प्रधान है यह विचार कर उन्होंने अपना विशाल राज्य सौभाग्यलक्ष्मी तथा सांसारिक सुखभोग छोड़ दिए और तपस्या करने लगे तपस्या से सिद्धि प्राप्त करके उन्होंने सारे लोगों को अपने तेज से भर दिया और ब्राह्मणत्व प्राप्त किया उन्होंने इंद्र के साथ सोमपान भी किया था